ओ, ये तो बहुत ज्यादा है जतिन शॉक्ड रह गया उसे ये उम्मीद नहीं थी कि विक्रांत के पास इतने ज्यादा पैसे होंगे तो तो हो। अच्छा, सब एक सीरियल में है जतिन ने पूछा हाँ सीरियल में ही है देखो न इतना कहते हुए विक्रांत ने बैग को पॉलीथिन से बाहर निकाल दिया और फिर जतिन बैग का पूरा चैन खोलने लगा बैग देखते ही जतिन के चेहरे का रंग उड़ गया वो बड़े ध्यान से बैग देखने लगा उसने बैग के साइड में लगे बटरफ्लाई के सिंबल को देखा वो बेहद हैरान हो गया उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए पूछा ये ये बैग तुम्हें कहा मिला विक्रांत को लग गया था कि जतिन को कुछ अजीब लग रहा है तभी उसने इस तरह का सवाल किया है जतिन के चेहरे का रंग उड़ चुका था वो पसीने से तर हो रहा था उसने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया ये भगवान ये ये कैसे सुनिधि भी बड़ी हैरानी से जतिन को देख रही थी फिर उसे कुछ समझ आया अच्छा मुझे पता लग गया ये बैग भी एंटीक है ना सर इसका भी मार्केट में काफी प्राइस है विक्रांत को भी यही लगा उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा वैसे भी वो बैग देखने में काफी अजीब सा लग रहा था हो सकता है की बैग भी काफी पुराना और एंटीक हो आखिर तभी तो इसमें इतने सारे पैसे रखे हुए थे वहा सर आपके तो डबल लाटरी लग गयी सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग जतिन अपना सिर पकड़े पकड़े वहीं कुर्सी पर बैठ गया वो विक्रांत के कंप्यूटर को चलाने लग गया जतिन पहले ओल्ड केस डिपार्टमेंट में ही काम करता था इसीलिए वो यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अच्छे से वाकिफ था उसने तुरंत कंप्यूटर में एक फोल्डर खोलकर रख दिया फोल्डर के भीतर एक बैग की फोटो पड़ी हुई थी जतिन ने उस बैग की इमेज को खोला और फिर उसे जूम करके देखने लगा फिर उसने विक्रांत के हाथ से बैग ले लिया और कम्प्यूटर की स्क्रीन पर दिख रहे इमेज से इसे मैच करने लग गया उस इमेज में जो बैग दिख रहा था उस पर भी एक बटरफ्लाई का सिंबल बना हुआ था जतिन बड़े ध्यान से दोनों सिंबल को देखते हुए इसे मैच कर रहा था बटरफ्लाई की इमेज में जो बटरफ्लाई दिख रही थी उसका एक किनारा टूटा हुआ था और विक्रांत जो बैग लेकर आया हुआ था उसमें भी सेम ऐसा ही था बटरफ्लाई का एक किनारा टूटा हुआ था जितिन ने फिर अपना सिर पकड़ लिया उसका शरीर कांपने लगा माथे पर पसीना टपकने लगा ए, क्या, क्या हुआ जतिन विक्रांत को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था वहीं सुनिधि को अभी भी लग रहा था कि ये बैग बेहद खास है इसकी मार्केट में बहुत कीमत है दोनों एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे दोनों को ही अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था जतिन ने विक्रांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उसने फिर विक्रांत को इशारा करके कम्प्यूटर की स्क्रीन पर देखने के लिए कहा विक्रांत ने स्क्रीन पर नजर आ रहे बैग की फोटो पर नजर डाली और फिर बैग की तरफ देखा दोनों सेम थे सच तो ये था कि कंप्यूटर में नजर आ रही फोटो इसी बैग की थी क्या मतलब है इसका? बैग इसकी फोटो यहाँ कैसे आई? विक्रांत ने ने पूछा। ने फिर आगे उस बैग पर क्लिक किया जिसके बाद एक और फोल्डर खुल गया वो फाइल नंबर से भरी पड़ी थी जतन ने विक्रांत के हाथ से नोट की एक गड्डी लेकर उसमें पड़े सीरियल नंबर को देखने लगा नंबर था टू के सेवन सिस्टम में नजर आ रहे नंबर में पहला नंबर भी यही था ओ शिट, ये क्या जतिन फिर चौंक गया उसने फिर बैग में सबसे नीचे पड़ी गड्डी को निकाला और फिर उस गड्डी के सबसे नीचे लगे नोट को निकाल लिया फिर उसके नंबर को देखा ये था टू के सेवन सिक्स सेवन सेवन टू थ्री जतिन माउस के रोलर को घुमाते हुए आखिरी पेज पर पहुँचा वहाँ आखिरी में सेम यही नंबर लिखा हुआ था अब तो जतिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा विक्रांत भी ये सब देख रहा था उसे भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हैरानी से भरी शक्ल लिए हुए कभी जतिन की तरफ देखता तो कभी बैग में पड़े नोट को देखता और फिर सिस्टम में नजर कड़ा कर देखने लगता शिट, शिट! जतिन ने घबराते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखा माउस नीचे गिरकर तार से जोड़ने लगा सुनिधि ने फटाफट माउस को वापस टेबल पर रखा हुआ क्या है कोई बताएगा सुनिधि ने कहा जतिन अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ फिर जब विक्रांत ने फाइल को मिनिमाइज किया तो उसके फोल्डर के नाम को पढ़कर विक्रांत भी शॉक्ड रह गया उन्नीस सौ स्कूल किड्स किडनैपिंग केस विक्रांत को मानो बिजली का झटका सा लग गया हो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था साल उन्नीस में हुआ स्कूल किड्स का किडनैपिंग केस एक समय में मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी चर्चा का विषय हुआ था पूरे महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट के लिए यह केस चुनौती बना हुआ था लेकिन ये केस आज तक सोल्व नहीं हो पाया इस केस में कई बच्चों को एक साथ किडनैप कर लिया गया था आज भी मुंबई पुलिस के इतिहास में किडनैपिंग का इतना बड़ा केस सामने नहीं आया था और आज भी शायद ही मुंबई में कोई ऐसा होगा जिसे इस केस के बारे में पता नहीं है 2 जुलाई 1994 को मुंबई के अंदर एक स्कूल बस से पांच बच्चों को एक साथ किडनेप कर लिया गया था सभी बच्चे सात आठ साल के बीच के थे बाद में किडनेपर्स ने बच्चों के पेरेंट्स ऐसी उन्हें छोड़ने के लिए दो दो लाख रूपए मांगे थे बाद में सभी पेरेंट्स ने मिलकर जब किडनैपर्स तक पैसे पहुंचा दिए तो फिर उसके बाद से ना तो बच्चों का कुछ पता चला और ना ही किडनैपर्स का कुछ पता चला 26 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक पुलिस इस केस को नहीं सॉल्व कर पाई है आज भी मुंबई पुलिस की कई टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हैं। उस समय जब बच्चे गायब हुए थे तब तो पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत प्रेशर था यहाँ तक के देश के कई बड़े लीडर्स ने भी पुलिस पर केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का दबाव बनाया था जाहिर है कि ये सभी बच्चे अच्छी खासी फैमिली से आते थे इनके घर पर पैसे की कोई कमी नहीं थी उस साल शहर के सभी काबिल ऑफिसर इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे लेकिन किसी को कोई भी क्लू नहीं मिला था ये जो बैग था और जिसमें दो लाख रूपए विक्रांत को मिले थे वो उन पाँच बच्चों में से किसी एक के पेरेंट का दिया हुआ था तभी तो उस बैग को देकर जतिन चौक पड़ा था दरअसल जतन बहुत दिनों तक ओल्ड केज डिपार्टमेंट में रहा है उसे यहाँ पड़े सभी केस के बारे में अच्छे से पता है उसने भी इस किडनैपिंग केस पर काम किया था इसलिए बैग देखते ही उसे वो केस याद आ गया हालांकि इस केस के बारे में विक्रांत को भी पता था लेकिन उसे ये नहीं खबर थी कि वहाँ माइंस की सुरंग में मिला ये बैग किसी किडनैपिंग केस से जुड़ा हो सकता है विक्रांत को बड़ा आश्चर्य हो रहा था आखिर ये कैसा इतफाक है ऐसा कैसे हो सकता है कहीं अदृश्य शक्ति की वजह से तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है